श्री राम कृष्ण वचनामृत परिच्छेद अठहत्तर तेईस मार्च अट्ठारह सौ चौरासी ईश्वर लाभ ही जीवन का उद्देश्य है दक्षिणेश्वर मंदिर में राखाल राम आदि के साथ रविवार २३ मार्च अट्ठारह सौ श्री राम कृष्ण दोपहर के भोजन के बाद राखाल राम आदि भक्तों के साथ बैठे हुए हैं शरीर पूर्ण स्वस्थ नहीं है अब तक हाथ में तख्ती बंधी हुई है शरीर अस्वस्थ रहने पर भी श्री कृष्ण आनंद की हाट लगाए हुए हैं दल के दल भक्त आते हैं सदैव ही ईश्वरी कथा प्रसंग और आनंद है कभी कीर्तन आनंद और कभी समाधि मग्न होकर श्री राम कृष्ण ब्रह्मानंद का अनुभव कर रहे हैं भक्तगण अवाक होकर देखते हैं श्री राम कृष्ण वार्तालाप करने लगे राम आर मित्र की कन्या के साथ नरेंद्र का विवाह ठीक हो गया है बहुत धन देने को कहता है श्री रामकृष्ण साहस इसी तरह किसी दल का नेता बन जाएगा वह जिस तरफ झुकेगा उसी ओर बड़ा व्यक्ति होकर नाम पैदा करेगा श्री रामकृष्ण ने फिर नरेंद्र की बात ही ना उठने दी श्री रामकृष्ण राम से अच्छा बीमार पड़ने पर मैं इतना अधीर क्यों हो जाया करता हूँ कभी इससे पूछता हूँ किस तरह अच्छा होगा कभी उससे पूछता हूँ बात यह है कि विश्वास या तो सब पर करे या किसी पर ना करे वे ही डॉक्टर और कविराज हुए हैं इसलिए सभी चिकित्सकों पर विश्वास करना चाहिए पर उन लोगों को आदमी सोचने पर विश्वास नहीं होता शंभू को घोर विकार था डॉक्टर सर्वाधिकारी ने देख कर बतलाया दवा की गर्मी है हल्धारी ने नाड़ी दिखाई डॉक्टर ने कहा आंख देखें अच्छा तुम्हारी प्लीहा बढ़ गई है हल्धारी ने कहा मेरे प्लीहा फिहा कहीं कुछ नहीं है मधु डॉक्टर की दवा अच्छी है राम दवा से फायदा नहीं होता परंतु इतना अवश्य होता है कि वह प्रकृति की बहुत कुछ सहायता जरूर करती है श्री राम कृष्ण दवा से अगर उपकार नहीं होता तो अफीम फिर कैसे दस्त रोक देती है राम केशव के देहांत होने की बात कह रहे हैं राम आपने तो ठीक ही कहा था अच्छा गुलाब का पेड़ हुआ तो माली उसकी जड़ खोल देता है उस पाने पर पौधा और जोरदार होता है सिद्ध वचन का फल तो प्रत्यक्ष कर लिया श्री रामकृष्ण क्या जाने भाई इतना तो हिसाब मैंने नहीं किया था तुम ही कह रहे हो राम उन लोगों ने आपकी बात समाचार पत्रों में निकाल दी थी श्री राम कृष्ण छाप दी यह क्या अभी से छापना क्यों मैं खाता हूँ पढ़ा रहता हूँ बस और मैं कुछ नहीं जानता केशव केशवसेन से मैंने कहा छापा क्यों उसने कहा तुम्हारे पास लोग आए इसीलिए राम आज से आदमी की शक्ति से लोग शिक्षा नहीं होती ईश्वर की शक्ति के बिना अविद्या नहीं जीती जा सकती दो आदमी कुश्ती लड़े हनुमान सिंह और एक पंजाबी मुसलमान मुसलमान खूब तगड़ा था कुश्ती के दिन तथा उसके पंद्रह दिन पहले उसने खूब मांस और घी खाया था सब सोचते थे वही जीतेगा हनुमान सिंह मैले कपड़े पहने रहता था कुश्ती के कुछ दिन पहले वह बहुत कम खाया करता था परंतु महावीर जी का नाम खूब लेता था जिस दिन कुश्ती होने की थी उस दिन तो उसने निर्जल उपवास किया लोग सोचने लगे यह ज़रूर हारेगा परंतु जीता वही और पंद्रह दिन तक उसने खूब खाया था वह हार गया धक्कम धक्का करने से क्या होगा जैसे लोक शिक्षा देने हैं, उसकी शक्ति ईश्वर के पास से आएगी और त्यागी हुए बिना लोक शिक्षा नहीं होती मैं हूं मूर्खों का सिरमौर लोग हंसते हैं एक भक्त ऐसा है तो आपके मुंह से वेद वेदांत इसके अलावा भी न जाने क्या क्या कैसे निकलते हैं श्री राम कृष्ण शहाशिर परंतु मेरे लड़कपन में लाहा बाबू के यहाँ साधु महात्मा जो कुछ पढ़ते थे वह सब मैं समझ लेता था परंतु कहीं कहीं उलझ में आता था उलझ समझ में आता था भी नहीं था कोई पंडित आकर यदि संस्कृत बोलता है तो मैं समझ लेता हूँ परंतु खुद संस्कृत नहीं बोल सकता उन्हें प्राप्त करना यही जीवन का उद्देश्य है लक्ष्य भेद के समय अर्जुन ने कहा मुझे और कुछ नहीं दिख पड़ता केवल चिड़िया की के आंख देख रहा हूँ न राजाओं को देखता हूँ न पेड़ यहाँ तक कि चिड़िया को भी नहीं देख रहा हूँ